भाष्य में अथातो दो इस सूत्र के अवतरण के रूप में न्याय निर्णय टीका में ये कहा कि अथातो ब्रह्म इस सूत्र के द्वारा सूत्रकार संबंधादि चतुष्टय को सूचित किया है और संगति को भी सूचित किया वो अध्याय संगति वाद संगति शास्त्र संगति सुधि संगति इत्यादि एकाकार दिखा रहे थे आगे और उसको संक्षेप करते हुए सूत्र में प्रवेश करने के पहले अवतरण भाष्य पर विचार करेंगे अभ्यास भाष्य पर विचार करेंगे तो अध्यास भाष्य पहले होने वाला है तो यहां प्रकटार्थ विवरण टीका में कुछ विशेष बात बता रहे हैं पूरे वेदांत के विषय में तो उसको संक्षेप में देखना अच्छा है स्पष्टता के लिए आगे तो अध्यास के बारे में चर्चा होनी है तो अध्यास किसको होगा विषय पर विचार करना है अध्यास का क्या रूप है कितना प्रकार है ये सब विस्तार से चर्चा करेंगे तो किसको हो सकता है अध्यास इस पर प्रकाश डालते हुए प्रकटात्वरण में पूरा वेदांत को संक्षेप किया तो आपके जो पुस्तक है उसमें चार नंबर पृष्ठ पे ऊपर से तीसरे कर्णिका में इच्छाओ उच यहां से कि आपने जो कहा था मैंने पहले यहां चर्चा हो रही है तो उसको संगति लगाते हैं कि न परमात्मा अध्यस्थ्य परमात्मा में अध्यास नहीं हो सकता क्यों परमात्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप है उसमें अध्यास नहीं हो सकता जैसे सूर्य नित्य प्रकाश स्वरूप है सूर्य में कभी अंधेरा नहीं हो सकता इस प्रकार से स्वरूप में जो रहता है उसमें दूसरा नहीं आता, सकता जैसे जल कभी गर्म होता है किंतु उसका स्वरूप नहीं है जल तो ठंडा है शीत स्पर्शवत्य है और अग्नि उष्ण है तो वो उष्ण ही रहता है तो स्वरूप में दूसरा नहीं आ सकता इसलिए परमात्मा में अभ्यास नहीं हो सकता ठीक है क्यों विद्या स्वभावत्व विद्या ही उसका स्वभाव है स्वरूप है ठीक है इसमें छह नंबर की टिप्पणी है कि न परमात्मा इत्यादि छह नंबर टिप्पणी नीचे अविद्या ही अभ्यास स्वीकर्तव्या देखिए अभ्यास जहां होता है वहीं अविद्या को स्वीकार करनी पड़ेगी इसका मतलब जहां अविद्या है जिस अधिकरण में अविद्या है उसी अधिकरण में अध्यास भी होगा जिस व्यक्ति में अविद्या है उस व्यक्ति में अध्यास होगा अविद्या अन्यत्र और अध्यास अन्यत्र ऐसा नहीं हो सकता तो समान आश्रय समान अधिकरण होना चाहिए दोनों को ठीक है अध्यास उपादानत्व कारण क्या है कि अविद्या अध्यास का उपादान है यानी अविद्या पूर्वावस्था में है तभी इतना अवस्था में अध्यास होता है यहां उपादान का अर्थ अच्छा जो कारण रूप से सामान्य रूप से कारण रूप से स्वीकार करना है उपाधि इति उपादान जो उपादान स्वीकार किया जाता है उसको कहा कारण रूप से जिसको स्वीकार करते हैं वो उपादान है उपाधि ये दे उपादान इतने ही लेना इसका मतलब यह हुआ कि अभ्यास के पूर्वावस्था में अविद्या रहेगी इतना मात्र में उपादान कहा कि उपादानम अध्यास का उपादान न चाशो परमात्मा न आश्रय और वो अविद्या तो परमात्मा को आश्रय नहीं कर सकती क्यों विद्या स्वभाव तो? परमात्मा तो विद्या स्वभाव है जैसे अग्नि में ठंडक नहीं आ सकता ऐसा ही ये अविद्या परमात्मा में नहीं आ सकती और कहीं भी परमात्मा को अविद्या हुई है ऐसा नहीं कहा इसीलिए ना सो परमात्मा नस्य विद्या स्वभाव क्योंकि उसका विद्या ही स्वभाव है परमात्मा का विद्या अविद्योर विरोधा और विद्या और अविद्या का विरोध है पर्वतव अकम्प्यम तम प्रकाशवत ऐसा दोनों विरुद्ध है कि विद्या और अविद्या का दोनों का संबंध एक साथ कहीं हो नहीं सकता जहां विद्या है वहां अविद्या परमात्मा यदि विद्या स्वभाव है तो वहां अविद्या नहीं रह सकती है भ्रांत तो प्रसंग दूसरी बात है कि परमात्मा को भी भ्रांत बोलना है परमात्मा भी भ्रमित हो गया हमारे देश से सही ज्ञान उनको नहीं है गलत ज्ञान परमात्मा को भी होता है ऐसा कहना पड़ेगा लेकिन नित्य ज्ञानवान है सर्वज्ञ है सर्ववित्त है ऐसे परमात्मा भ्रांत कैसे हो सकता है सबको जानता है अंदर से बाहर से सभी तरह से जानता इसलिए परमात्मा में भ्रांति तो नहीं आ सकता परमात्मा में अभ्यास नहीं आ सकता परमात्मा में अविद्या नहीं रह सकती इसलिए अध्यास और भ्रांति तो दोनों तो नहीं हो सकता अध जीव तदाश्रय है यदि जीव को उसका आश्रय मान लिया जाए परमात्मा को छोड़ने के बाद दूसरा हमारे पास जीवात्मा है उसको मान लिया जाए तरह वक्तव्य तब तो कहना पड़ेगा कि सब परमात्मा नो अभिन्नो भिन्नो वादी तो पहले आपको यह कहना पड़ेगा कि आपके द्वारा विवक्षित जो जीवात्मा है वो परमात्मा से भिन्न है कि अभिन्न है क्योंकि कई वादी अलग अलग मानते है कोई मानते हैं परमात्मा से जीवात्मा भिन्न है नया आई कोई शेष ऐसा मानते आत्मा दो प्रकार की है परमात्मा च जीवात्मा च ऐसा कहा नित्य ज्ञानवान परमात्मा और अनित्य ज्ञानवान जीवात्मा यह सब व्याख्या करते और ये भेद मानते और कोई जो है एक मानते परमात्मा जीवात्मा एक है ऐसा वेदांत में मानते और दो इनवादियों में तो अनेकता है ही इसीलिए विवाद है कि आप कौन क्या मानते हो कि परमात्मा एक है परमात्मा से भिन्न है जीव अथवा अभिन्न है तथा आदि पूर्वोक्त एवं दोष है यदि अभिन्न है तो परमात्मा जीवात्मा अभिन्न है तो जो दोष पहला कहा गया क्या कहा गया परमात्मा में अविद्या नहीं हो सकती है अविद्या नहीं होने से अध्यात् नहीं हो सकता है भ्रम नहीं हो सकता ये कहा तो ये दोष फिर आ जाएगा यदि अभिन्न मानेंगे चलो तब तो दूसरा पक्ष लेते हैं परमात्मा से जीवात्मा भिन्न है मान लेते हैं तो द्वितीय जीवस्या कलित न द्वितीय पक्ष में क्या होगा कि जीव भी कल्पित है जीव भी कल्पित है ना अविद्याधीन स्थितिग अविद्याश्रयत्व अयोगा आक्षेप तो राश है आक्षेप करने वाला का यह आशय है कि जीव भी स्वयं कल्पित है काल्पित का मतलब अविद्या से उत्पन्न है तो अविद्या अधीन स्थिति कसिया अविद्या के अधीन ही स्थिति है जिसकी ऐसे जीवात्मा का अविद्याश्रयत्व अयोग अविद्या आश्रयत्व नहीं बन पाता कैसे बन पाया वो नहीं बन पाता इसी आक्षेत्व आश्रय ये आक्षेप करने वाला का आश्रय आश्रय तुमके मन में यह बैठा हुआ कि इसको भिन्न मानने पर भी नहीं होता है अभिन्न मानने पर भी होता है अभिन्न मानने पर परमात्मा स्वरूप में तो ज्ञान आ नहीं सकता भिन्न मानने पर वो भिन्न बना कैसा पैदाधि के अनुसार क्या है कि अविद्या के कारण ही जीव अपने को परमात्मा से भिन्न मानता है इसलिए तत्व आदि वाक्य का उद्देश्य देता है तो पहले से अविद्या का आश्रय हो गया अविद्या के कारण ही उसकी स्थिति है और जिसके कारण जिसकी स्थिति है वो उसका आश्रय नहीं बनता ऐसा तो अविद्या अधीन स्थिति को होने से अविद्या का आश्रय नहीं बन पाएगा वो। अविद्या होने के बाद वो प्रगट होता है तो अविद्या होने के बाद प्रगट होने वाला अविद्या का आश्रय कैसे हो सकता है जैसा पिता रहने पर पुत्र होता है पुत्र पिता का आश्रय तो नहीं बनता है ना पहले पिता रहता बाद में पुत्र होता है तो अविद्या होने से जीव प्रगट होता है तो वो जीव अविद्या का आश्रय नहीं बन पाता ये आशय है उनका आगे कहते हैं समाधान समाधान देने वाले जो सिद्धांत है उनका आशय क्या माया प्रतिबिंब ईश्वर अब बताते हैं कि हमारे यहां माया प्रतिबिंबित ईश्वर है अविद्या प्रतिबिंब से अविद्या का प्रतिबिंब जीव है मतलब अविद्या में प्रतिबिंबित जीव है माया में प्रतिबिंबित ईश्वर है माया जो है व्यापक शक्ति है और अविद्या परिच्छिन्न शक्ति है ये बताएंगे आप ये आप जानते हैं बिंब प्रतिबिंब उभय अनुस्यूदम शुद्धम चैतन्य बिंब और प्रतिबिंब में दोनों अनस्यूद संबंधित किया हुआ कौन सा है शुद्ध चैतन्य जैसे प्रकाश सूर्य का स्वभाव है सूर्य में है सर्वत्र व्यापक भी है और सूर्य का प्रतिबिंब जहां जल में पड़ा वो भी कौन है सूर्य ही है सूर्य का प्रकाश है वही प्रतिबिंब है तो बिंब में प्रकाश भी सूर्य ही है और प्रतिबिंब में प्रकाश भी सूर्य ही है बिंब में जो उष्णता इत्यादि वो भी सूर्य का ही है प्रतिबिंब में उष्णता आदि भी सूर्य का है इस प्रकार से जो ईश्वर में है जो जीव में है दोनों में क्या है सच्चिदानंद शुद्ध है शुद्ध परमात्मा है तो समान रूप से वो स्थित है तदेव अविद्या आश्रय वो ही अविद्या का आश्रय होना चाहिए तो शुद्ध परमात्मा ही अविद्या का आश्रय होना चाहिए स्वरूप ज्ञान से अविद्या विरोधिवाभा न तद आश्रय तो विरोधा, और स्वरूप ज्ञान के साथ अविद्या का विरोध नहीं है किसके साथ विरोध है स्वरूप ज्ञान के साथ विरोध नहीं है जो ज्ञान होता है ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान से अविद्या का निवारण होता है है ना अविद्या स्वरूप ज्ञान से विरोध नहीं करता क्योंकि स्वरूप रहते हुए ही अविध्या होती है स्वरूप नहीं रहने से अविध्या कैसी होगी आत्मा है ही नहीं तो आत्मा की अविद्या नहीं हो सकती है इसीलिए स्वरूप ज्ञान के साथ अविद्या का कोई विरोध नहीं जैसा अभी देखिए सुशुप्ति में सुशुप्ति में अविद्या भी रहती है आप भी रहते हैं वहां कोई विरोध नहीं होता फिर जाग्रत में आने से विरोध होता वृत्ति के साथ उसका विरोध है तो उसमें से दुख होता है और स्वरूप ज्ञान में जब अंदर सुश्रुप्ति में जाते वहां कोई विरोध आपको प्राप्त होता है तो इसीलिए न तद तो विरोधा इसलिए उसका आश्रय नहीं बन पाएगा इसमें कोई दोष नहीं इसका मतलब उसके आश्रय बन पाएगा जो शुद्ध चैतन्य है बिंब है वो बिंब में ही ये दोनों आश्रित रह सकता है क्योंकि वो बिंब सबका आश्रय है यह आगे विस्तार करेगा बहुत सुंदर ढंग से उसको स्पष्टीकरण करेगा वो रह सकता अविद्यास प्रतिबिंब एवं भाती न स्वाश्रय अविद्या और उसके कार्य जो अभ्यास है वो प्रतिबिंब में ही दिखता है बिंब में नहीं स्वरूप में नहीं होता जो कुछ भी है अविद्या है उसका कार्य सब प्रतिबिंबित संबंध है उसी में दिखाई पड़ता है अनेकता कहाँ दिखाई पड़ती है प्रतिबिंब में दिखाई पड़ता है और स्वच्छता मलिनता भेद सब कहां कहां कहा दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब में दिखाई पड़ता है परिच्छिता कहाँ है प्रतिबिंब में बिंब में कहा तो व्यापक प्रकाश है उसमें ओ अवरिच्छिन्न इसलिए न स्वाश्रय स्वाश्रय में यह सब नहीं होता आगे अभेव आकाशाश्रित जलगदम चलनादि ते प्रदीयते न बिंबू इसीलिए ही आगाशाश्रित जलगद जो चलनादि जल जब चलता है आकाश भी चलता जैसा दिखता है अब आगाश में से जो प्रतिबिंब आता है जल को आप गिला तो आगाश गिलता है जल को इधर उधर ले जाएगा अब बोलेगी वो आगाश भी इधर उधर गया ऐसा दिखता है ये प्रतिबिंब प्रतिबिंबित है एवं वो प्रतिबिंबित ही रहता है वो आकाश में प्रदीद होता है आकाश न चलता है न फिरता है न बदलता है सूर्य न चल रहे फिर रहे कुछ नहीं किन्तु वो फेर फेर उसमें दिखाई पड़ता है वो प्रतिबिंब में आदय एवं इसीलिए न परमात्मा नानांधत्व प्रसन्न का इसलिए परमात्मा भ्रांत हुआ ऐसा नहीं बोल सकते जैसा बिंब भ्रांत नहीं होता है वैसा भ्रांत नहीं होता है प्रतिबिंब एवं विद्या स्व कार्य गलत तो ये जो भी कार्य दिखाई पड़ता है वो प्रतिबिंब में ही है इसीलिए अपने कार्य, कार्य प्रतिबिंब में दिखाई पड़ता है ये बोलना पड़ेगा ये सिद्धांत है पूछने वाला पूछता है कि कई भी संभव है आगे ठीक है न जीव हा जीव नहीं हो सकता है जीव भी अध्यास का आश्रय नहीं हो सकता ये कहना चाहता क्यों क्योंकि आपने क्या माना तत्वमस्यादि वाक्य के द्वारा जीव परमात्मा को एक माना अतिरेक नहीं माना अतिरेकल्पित और आप बोलते हैं कि अधिरेक है तो वो कल्पित है जो आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी है उसको क्या मानते है हाँ, हैं वेदांत में कल्पितत्व भाषिकार एक जगह कहते हैं मोक्ष में अन्यस्य अन्य अविद्यात्मकत्व ब्रह्मसूत्र भाष्य में ही आखिरी में आया क्या? मोक्ष मेंगम वर्जयित्व अन्य सर्वस्थ एक मोक्ष को छोड़ के बाकी सब विज्ञात्मक है इसीलिए आत्मा मोक्ष रूप है आत्मा च मोक्ष मुक्ति ही ये भाष्यकार आत्मा और मुक्ति में अंदर नहीं सच्चिदानंद और आत्मा में अंदर नहीं है मुक्ति और आत्मा में अंदर नहीं है और आत्मा मुक्ति एक होने पर उसको छोड़ के बाकी आत्मा ऐसा है ऐसा मानते हैं आप तो आपके यहां यह हो नहीं सकता अभ्यास को कठाए तत्र उच्च अब उसके बारे में कहते हैं ये आपका प्रश्न है अब हम उसका उत्तर देते हैं। अज्ञो अध्यस्यति, अज्ञानी ही अध्यास करता है ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञानी है वो अध्यास करता है तस्य भ्रांत तो प्रसिद्ध क्योंकि अज्ञानी को ही लोग में भ्रांत माना जाता है एक व्यक्ति भ्रमित हो गया भ्रमित हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया किसको माना जाता है उसने ठीक से नहीं जाना तो वो भ्रमित है तो आप कहेंगे ये नहीं जानता इसलिए ऐसा भ्रमित हो गया सही वस्तु को नहीं पहचानता है तो भ्रमण भ्रम होना दिखाई पड़ता है और उसी से आप अविद्या की कल्पना करते हैं अविद्या दिखाई नहीं पड़ती है अविद्यावान दिखाई पड़ता है अविज्ञाषिक भाषण में आएगा गीताभाषी में कि अविद्या किसकी है तो पूछा यश्य दृश्य दे जिसको दिखाई पड़ता है वही है जो अविद्यान में अज्ञ हूं ऐसा मान वो बोलता है कितना भी समझा हो वो बदलता नहीं बोलता है कि मैं अज्ञानी हूं ऐसा अज्ञा जो माना है वही तो है इसी को उसी का आश्रय में मान ले इसीलिए भ्रामदत्व प्रतिदी अविद्या अज्ञानी में है अज्ञा अज्ञान प्रतिबिंबदाचे यदि अज्ञ को अज्ञान प्रतिबिंबदा ऐसे कहेंगे था न घड़ा अवच्छिन्न से अनवच्छिन्न से व आकाश से ये घड़ा अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न आकाश जैसे घड के अंदर आकाश है उसको कहते हैं घड़ा आकाश उसका नाम है घडा अवच्छिन्न आकाश और अनवच्छिन्न आकाश होता है वो बाहर जो महाकाश जिसको कहते हैं बाहर का आकाश तो अंदर बाहर ऐसा दो व्यवहार होता है जो अंदर का आकाश को अवच्छिन्न आकाश और बाहर का आकाश को अवच्छिन्न आकाश को ये दोनों का आकाश से घटावच्छेद वो वास्तव में आकाश घट का अवच्छेद नहीं बनता है घर आकाश का अवच्छिन्न नहीं कर सकता। क्यों अनवस्थान विरोधात किंतु स्वरूप वो अनावस्था हो जाएगी यदि घड़ आकाश को वास्तव में परिचिन्न करते हैं ये मानेंगे तो अनावस्था हो जाएगी कैसी अनावस्था होगी टिप्पणी में कहा घड़िन्न से नभसो घवच्छेदन अंगीकारे पूर्व यो घड़ेद सो भी घड़ेद विशिष्टे ऐसी माननी पड़ेगी आप कहते हैं कि घड़ावच्छिन्न आकाश का घट के द्वारा अवच्छेद मानेंगे आप बोल आप बोलना क्या चाहते हैं कि घड़ ने आकाश को अवच्छिन्न किया ये बोलना चाहते ठीक तो है तो यह आपका विचार है तो घर के द्वारा अवच्छेद को स्वीकार करने पर पूर्व में जो घर अवच्छेद है यह घट बना है ना घर बना है तो उसके अंदर खाली जगह बना है कि नहीं बना खाली जगह बना खाली जगह बनने को ही हम घड़ करते हैं तो घड़ बनने के बाद अवच्छेद करेगा या घड़ बनने के पहले करेगा घड़ बनने के बाद आकाश को अपने अंदर घेरेगा घड़ बनने के बाद उसके अंदर जगह बनती है अब देखो ये दीवार बनने के बाद इसके अंदर जगह बनती है अब बनने के बाद आप बोलेंगे क्या बोलेंगे ये दीवार ने आकाश को घेर लिया इसका मतलब ये मठा काश ऐसा कहने लग गए सीधी है अब प्रश्न होता है कि यह मठ ने आकाश को वास्तव में घेरा है कि नहीं घेरा अब घेरने के लिए उसको पहले प्रकट होना पड़ेगा प्रकट हुए बिना घेर नहीं सकता ये प्रश्न है अब यहां पूछते हैं कि पूर्वम यो घड़ा आवचे था कि घड़ बनने के पहले तो घड़ इसको घेर नहीं सकता घड़ बनने के बाद वो घेरा है आप बोल रहे हो तो घड़ बनते वक्त या घड़ तैयार होते वक्त क्या था वो, वो आगाश था तो आगाश को उसने घेरा है ये बोलने के लिए पहले उसका एक्सिस्टेंस पहले आपसे तो लाना पड़ेगा वो हुआ ही नहीं जैसा बनता गया वो आ गया ऐसा मान लिया घड़ ने नहीं घेरा घड़ घेर नहीं सकता घेरने पर या अनवस्था हो जाएगी बोलने पूर्व गढ़ अवच्छेद पहले आपने घर को घर कैसे कहा घड़ आकाश को घेरा बोल रहे है ना अब वो घड़ आकाश को घेरा वो घड़ क्या है घड़ क्या है वो भी तो घेरा हुआ ही है ना अब वो घेरा नहीं घेरा है मतलब वो आकार नहीं बना है तब आप उसको घड़ कहते कहते और घड़ कहने के बाद फिर आप बोल रहे हैं वो आकाश को घेरा ऐसा संभव नहीं है इसीलिए ये नहीं हो पाता है ये बोल रहे सो भी घट अवच्छेद विशिष्ट वो भी घड़ अवच्छेद विशिष्ट में होगा अमुख घट में आगाश को घेरा ये आप कहना चाहते हैं तो घट घट शब्द प्रयोग करने मात्र से यह आगाश के अंदर अंतर्गत आ गया आगाज उसके अंतर्गत आ गया वो पहले तैयार हुआ तब आगाश को घेरेगा अब तैयार होते भी इसके अंदर आ जाता है इसलिए घेरने वाली बात नहीं बनता, पाती घट नहीं घेर सकता अच्छा एवं सो भी तत्पूर्व का घड़ अवच्छेद विशिष्ट इसकी अनावस्था सा ये होगा बोल रहे कि मतलब द्वितीय घड़ ने आकाश को घेरा वो घड़ प्रथम बार घड़ बना हुआ तो वो भी घेर के बना फिर उसके पीछे घेर के बना करके जाएगा क्योंकि घर को आप घेरे बिना सिद्ध नहीं कर सकते है इसीलिए ऐसा होगा अनवच्छिन्न नवसो न नवच्छेता घडे न और ये भी विरुद्ध है कि जो व्यापक आकाश है वो व्यापक आकाश को घड घेर लेता है ये कहना ही बनता है कि गलत है विरुद्ध है आकाश का स्वरूप क्या है अनावच्छिन्न है उसको सीमित नहीं कर सकता आकाश मतलब खाली जगह खाली जगह को सीमित नहीं कर सकता उसको नाप नहीं सकता तो अनवच्छिन्न हो गया वो अनवच्छिन्न आकाश को आप कह रहे हैं हमने घेरा इतनी जगह हमने घेर ली बोला हर कैसे घेरते बोले नहीं हो सकता क्योंकि ये बनना ही उसके अंतर्गत है इसीलिए ये बनने के बाद उसको घेरेंगे ये संभव नहीं ये बोलते अनवच्छिन्न अवच्छिन्न अनवच्छिन्न यो विरोध यह भी विरोध है कि अनवच्छिन्न स्वरूप वाला आकाश अवच्छिन्न हो गया वास्तव में नहीं हो सकता जो प्रकाश व्यापक रूप है उसको परिचिन नहीं कर सकता जो वायु व्यापक है वो भी परिचिन्न नहीं होता ये व्यापक स्वरूप में जो है वो परिचन्न नहीं होता आकाश व्यापक स्वरूप है वो परिचिन नहीं हो सकता परस्पर भी तो अतः नभ स्वरूप में वह घड़े न अवचिद्य नभ का जो स्वरूप है वही घड़ के द्वारा अवच्छिन्न हुआ ऐसा मानना पड़ेगा घड़ ने आकाश का अवच्छेद किया ऐसा नहीं वो बन गया तो आकाश पहले भी वहां है तो अंदर जो आकाश है वो भी अपरिच्छिन्न आगाश ही है स्वरूप आकाश क्या है अपरिच्छिन्न आकाश है ये जो आकाश है वो भी अपरिचिन्न ही है उस, उसको इन्होंने परिच्छेद नहीं किया ये आपकी कल्पना है ऐसा करना चाहते इसीलिए दाष्टान के अवच्छेद संबंध अवच्छेद का मतलब संबंध होता है तथार्थ शुद्धम चैतन्यम अविद्या आश्रय आई थी न दोषाई थी इसलिए शुद्ध चैतन्य अविद्या का आश्रय होता है ये कह सकते हैं क्योंकि शुद्ध चैतन्य की शुद्धता में कोई अंदर नहीं पड़ेगा और वही अविद्या का आश्रय होकर के जीव परमात्मा रूप से प्रबल होता है जैसे महाकाश ही यहाँ रहता हुआ हमको क्या सिखाया जाता है बाहर का आकाश अंदर का आकाश जैसे तो सिखाया जाता है तो बाहर का आकाश ही अंदर है तो बाहर का आकाश क्या है व्यापक है अपरिचिन्न है वो तो अंदर का आकाश परिचिन है क्या नहीं है वो भी व्यापक और परिच्छि है ये जो आया है ये खाली आपके बुद्धि में है ये आकाश को परिच्छेद नहीं किया आप आकाश को परिचिन्न देखने के लिए किसको देखते आकाश घेरे में आ गया ऐसा देखने के लिए ये खाली जगह आकाश मतलब खाली जगह घेरे में आ गया करके देखने के लिए आकाश को देखते है कि दीवार को देखते है दीवार को देखते हैं, वो घेरे में आकाश कहां दिखाई पड़ता है आकाश दिखाई नहीं पड़ता दीवार दिखाई पड़ता है दीवार को मन में रखकर आप आकाश को उसमें कल्पना करते हैं। इसी प्रकार वो अविज्ञा स्वरूप में रह जाता है क्योंकि स्वरूप को नहीं जानने के कारण वो अविज्ञा है ऐसा मालूम पड़ता है।, है ना ये कहना चाहते हैं अच्छा विरोधा किंतु स्वरूप आगे टीका तथा अज्ञान अवच्छिन्न से अनाविन्न से अवच्छेद किंतु स्वरूप इसी प्रकार अज्ञान के द्वारा अवच्छिन्न या अनविन्न का यहां चर्चा नहीं कर रहे किन्तु जो चिद्धादू है चिद्धादु का मतलब स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा जो चिदात्मा बोलते हैं चिद्धादु बोलते हैं स्वरूप चैतन्य बोलते हैं, ये सब एक है उसका ही अज्ञान अवच्छेद करता है जैसा महाकाश को ये घेरा जो है अलग करता हुआ जैसा दिखाई पड़ता है स्वरूप कोई करता है यहां क्या समझना है कि अनवच्छिन्न व्यापक आकाश को अवच्छेद करके फिर उसमें काम होता है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है फिर क्या है जो अनविन्न आकाश अनवच्छिन्न स्वरूप में ही है उसमें अवच्छेद की कल्पना की गई है अवच्छेद होने के बाद कार्य हुआ ऐसा नहीं है कि अविद्या ने किसी को अवच्छिन्न किया उसके बाद कार्य किया ये नहीं तो स्वरूप में ऐसा है इसलिए स्वरूप में ही एक कार्य हो रहा है क्यों क्योंकि वो निरवय है आकाश निरवय है स्वरूप भी निरवय इसलिए ऐसा क्वचि ब्रह्मणो अज्ञत् अभिधान परिच्छिनाश्रयत्व अभाव अभिप्राय कहीं कहीं ब्रह्म का अज्ञान का आश्रय कहा गया है कहीं कहीं जैसे एक नंबर टिप्पणी में दिया अज्ञत्वभिधानम महीनमं तो मघेश्वर इत्याद अज्ञान आश्रय अभिधानी मायां तो प्रकृति विद्या महीनम तो महेश्वर से उपनिषद में आया ये वाक्य कहीं कहीं आया है ये किस उद्देश्य से आया परिचिन आश्रयत्व अभाव अभिप्राय परिचिन आश्रयत्व का अभाव दिखाने मात्र के लिए है वो परिचिन्न का आश्रय नहीं बना ऐसा दिखाने के और जीव आश्रयत्व अभिधान चवच्छिन्न एवं स्व कार्य अभ्यास सामर्थ्य अभिप्राय और जीव आश्रयत्व भी कहीं कहा गया जीव ही अविद्या का आश्रय है ऐसा भी कहीं कहा गया उसका क्या तात्पर्य समझना है कि स्वावच्छिन्न एवं स्व कार्य अध्यास वो जीव रूप से रहते हुए ही अविद्या का कार्य दिखाई पड़ता है इसीलिए जीव का आश्रय ऐसा माना गया वास्तव में जीव का जीव आश्रय नहीं है स्वरूप ही आश्रय है उसमें ऐसा माना गया उस, उसके कारण कार्य हो रहा जैसा अभी बैठना है बैठने के लिए शरीर चाहिए तो बैठने के लिए शरीर चाहिए तो शरीर बैठने को हम क्या कहते हैं आत्मा का ही बैठना समझ लेता है आत्मा कहा बैठती नहीं है ना बैठती है ना उठती है ना चलती है किंतु वो मान लेते हैं उसके आकार के कारण मान लेते हैं अब वो बाहर के जगह पे ही हम बैठे हैं हम बैठे हैं आकाश में कौन से आकाश में महाकाश में बैठे है किंतु ये दीवार को देख करके बोलते हम कमरे के अंदर बैठे हैं अब आप आंख बंद करके दीवार को हटा करके देखिए तो बाहर हो जाएगा है ना ऐसा ही यहाँ है कल्पिन कल्पना रूप से उसमें आत्री माना गया वास्तव में नहीं, नहीं, नहीं यथा ही आकाश तंत्र नीरम न तारी अधी किंतु स्वात्मी प्रतिबिंबित स्वारी अध्यारोपम चेक्रीय थे जैसा कि आकाश में तीव जो नीर है जलांश है वो वहां वो कार्य नहीं कर सकता न तर स्व कार्यापम चाहते वहां उसका कार्य नहीं करता कर सकता ये, ये लोक का प्रयोग है नंद का लोक लोक वो कार्य नहीं कर सकता आकाश में व्याप्त है नीर नील मान जल जलांश जो हाइड्रोजन आदि रूप से व्याप्त है वो वहां कार्य नहीं कर सकता किंतु स्वात्म प्रतिबिंबित है स्व और वो जब प्रतिबिंबित होता है मतलब वो कहीं प्रकाशित होता है जब वो कार्य में प्रवृत्त होता है उस समय करता है कि जल के रूप में परिणत होकर के प्रतिबिंबित के कार्य करता है जान मात्रे अभी नीरे सा अभ्र नक्षत्र से नमस हो द्रोधूय मानदा दर्शन कि जब जल में आप खड़े जल में आगात का प्रतिबिंब हो रहा तो वो आकाश जल में कोई कार्य कर रहा है कि? जल में कोई कार्य नहीं कर रहा है फिर भी आपको ऐसा दिखाई पड़ता है देखो हम जब जल में खड़े रहते हैं, हमारे जानू तक होता है जानू मनु घुटने तक जल है समझो ये घुटने तक जो जल है उस जल में पूरा आकाश नक्षत्र से आ सकता है क्या नहीं आ सकता है घुटने के जल में तो कितना आएगा बहुत कम आएगा उसमें तो पूरा व्यापक आकाश दिखाई पड़ता है उसका एक अंश भी नहीं आ सकता है तो ऐसे व्यापक आकाश उधर दिखाई पड़ता है और दो धूय मान भी दिखाई पड़ता है हुआ भी दिखाई पड़ता है तो ये सब संभव नहीं है तथा अज्ञान हम अपनी स्वप्रतिबिंबित इसीलिए अज्ञान भी इसी प्रकार स्वप्रतिबिंबित चित्त जैसा आकाश जल में प्रतिबिंबित होने पर उसमें सारे कार्य हम बोल देते हैं इसी प्रकार स्व प्रतिनिधित चित्त में ही अपने कार्य को प्रकट करता है इसलिए शुद्ध में ही संबंधित करके होता है शुद्ध को बदल के कार्य नहीं होता है। ये कहना चाहते वेदांत का मुख्य सिद्धांत है सामान्य रूप में ये कहा जाता है कि जीव में अज्ञान है जीव कार्य करता है ये कहा जाता है अब वो वहां वो प्रश्न हो जाएंगे जीव में अज्ञान है तो जीव पहला कैसा बना जिस जीव में अज्ञान को कह रहे जैसे घड़ आवच्छिन्न न भस ऐसा कहा तो पहले वो घड़ बना कैसा ये प्रश्न है ना उसी प्रकार जीव में अज्ञान कहेंगे तो जीव पहले बनना पड़ेगा वो किसके कारण बना वो तो अज्ञान के कारण बना तो बनने के बाद तो वो कुछ बनाएगा जो स्वयं उत्पन्न ही नहीं हुआ वो किसी और को पैदा कर सकता है जो उत्पन्न नहीं हुआ पिता पुत्र को पैदा करेगा जो है ही नहीं मृत्यु का वो घर को पैदा करेगा नहीं करेगा तो पहले जीव बनने के बाद जीव आश्रय बनेगा वो बनेगा कैसे अज्ञान के कारण बनेगा इसलिए वो आश्रय नहीं हो पाता है अब स्वरूप में ही उसका आश्रय स्वरूप में अज्ञान के द्वारा कल्पित है आपने घेरा बना दिया फिर उसके अंदर मान लिया वास्तव में अंदर नहीं होने पर भी अंदर मान लिया ये आप ठीक समझेंगे तो वो व्यापक ही आपके स्वरूप में है समझना केवल अज्ञान हटा देने पर स्वरूप स्वरूप सुर् जैसा रह गया सादा यम बोलते ही इतना विस्तार से बोलने से समझ में नहीं आया और उसका संक्षेप करते पूरा वेदांत को संक्षेप करते हैं दो नंबर टिप्पणी अत्र इधम बोध्यप यहां ये जानना चाहिए माया मायाम आवरण विक्षेप शक्तियों अनंता अब ये वेदांत के सिद्धांत बालते हैं कि माया में आवरण और विक्षेप शक्तियां अनंत शक्तियां आवरण शक्ति एक है सुखेम शक्तिया आनंद है तो माया में आनंद शक्ति है अघटित माया शक्ति अनेक शक्ति से युक्त एक, एक, एक शक्ति माया प्रदेश एक, एक, एक अविद्याच्य अब देखिए कि वो व्यापक माया अनेक शक्ति से युक्त माया से अब अविद्या का संबंध कैसे करेंगे व्यापक माया को ईश्वरवाद बोला किसी बोला वो शक्ति है वहां वहां स्वरूप में प्रतिबिंबित है वो तो माया है ईश्वर हो गया अब यहां स्वरूप में प्रतिबिंबित है तो उसको अविद्या जीव कहा जा रहा है कैसे हो बोलते तादृश एक एक शक्ति विशिष्टा ऐसे एक एक शक्ति को ले लो अनेक शक्तियां हैं विक्षेप शक्तियां अनेक है शक्ति उनमें एक एक शक्ति को ले लो माया प्रदेश वो माया का एक प्रदेश बनेगा मतलब एक परिच्छिन्न स्थान बनेगा ये शक्ति ही एक स्थान बनेगी वो एक एक अविद्या उसको एक एक अविद्या ऐसा कहा जाता है जैसे बर्तन में पानी रखा है एक एक में सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा है एक एक बर्तन में एक एक ढंग से प्रतिबिंबित हो रहा है सब कौन है वही सूर्य है अनेक बर्तन में अनेक रूप में आकाश प्रकट हो रहा है सब कौन है एक ही आकाश है अनेक उसकी शक्तियां हैं वो अपरिचिन्ह भी हैं सूर्य को आपको कोई हिसाब नहीं कर सकता कितु ने भी प्रतिबिंब बना सूर्य का सूर्य में कोई कमी होगी क्या नहीं होता जैसे अभी सोलर एनर्जी की बात करते ये सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी है इसमें कभी घाटा नहीं हो कमी नहीं होता आप कितना भी लेता रहो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला क्योंकि इसको प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता जो प्रोड्यूस करते हैं मतलब जिसको उत्पन्न करते हैं हम वो नाश्ट होता है बिजली उत्पन्न की जाती है वो नष्ट हो जाती है किंतु सूर्य का प्रकाश से जो ताप से जो शक्ति प्राप्त होती है बिजली प्राप्त होती है वो नष्ट नहीं हो पाए क्यों उसको हम नहीं बना रहे हैं तो भगवान स्वयं वहां जाजुल्यमान है उसी से प्राप्त हो रहा है तो वो निरंतर प्राप्त होते रहेगा तो ऐसा ही अनेक रूप में प्रगढ़ होने के लिए माया को कुछ क्षति नहीं होती है ईश्वर को कुछ क्षति नहीं होती है ऐसा होता है अब जो प्रकट हुआ है ना जिसपे वो घड़े में प्रकट हुआ अब घड़ा ठीक नहीं है तो वो गड़बड़ हो जाएगा घड़ा घुट जाएगी तो वो नष्ट हो जाएगा ऐसा बोला जाता है तो घड़े के और घड़ में जो जल है उससे संबंधित है वो अस्तव में उसका कुछ नहीं बिगड़ता ऐसा ही अनेक शक्ति अनेक रूप में प्रगट हो गई तत्र माया समष्टि रूपा ईश्वरोपाधि यह ध्यान रखना वो समष्टि रूप जो माया है उसी को हम ईश्वर की उपाधि बोलते हैं ईश्वर को कार्य करने के लिए समृष्टि शक्ति की जरूरत है तो समृष्टि शक्ति को ईश्वर को दे दिया अविद्या जो वृष्टि रूपा जीवो जीवोपाधि जब उसको वृष्टि के रूप में लेते हैं उसको जीवो जीवोपाधि बोलते हैं तदो माया अविद्या साधात्म्य स्वीकारा इस प्रकार से माया और अविद्या को एक माना जाता क्यों ऐसा कहा कि प्रक्रिया में माया और अविद्या दो है माया ईश्वर की उपाधि है माया कभी भी जीव की उपाधि नहीं है माया को जीव की उपाधि कहना गलत है ऐसा कहते हैं कि माया सब कुछ होता है माया का सब कुछ होता है क्योंकि हम जो कह रहे हैं उसी से नहीं होता वो ईश्वर के द्वारा जो कुछ किया वो सब कुछ होता है इसलिए उपाधि प्रक्रिया में माया ईश्वर की है और जीव की उपाधि कभी भी माया नहीं है फिर क्या है अविद्या अविद्या से जीव सब कुछ करता जीव सृष्टि सारे अविद्या में और ईश्वर में कभी अविद्या है क्या ईश्वर में कभी अविद्या है इसलिए ये दोनों मिलाते समय ये ध्यान देना कि ईश्वर में कभी अविद्या नहीं है क्योंकि ईश्वर के पास परिच्छाधि नहीं है वो व्यापक उपाधि वाले हैं और ईश्वर की जो उपाधि है वो आनंद शक्ति से लिखता है नष्ट नहीं होता और यहां जीव में जो उपाधि है वो उपाधि वो उसमें एर फेर होता रहता जन्म आदि होते रहते इसीलिए ये दोनों भिन्न हो गया किंतु उसके स्वरूप से देखा जाए तो पादार्थ स्वीकारा एक तरह से स्वरूप से देखा जाए तो वो दोनों एक ही है क्योंकि एक ही शक्ति का दो रूप है एक ही शक्ति का दो रूप है ऐसा अभी बताए ना पहले कहा कि माया एक शक्ति है उसका व्यापक रूप से विक्षेप और आवरण दो है वो सारे अनेक रूप में प्रकट हुआ है तो एक ही होने से मूलतः एक ही, ही कहा जाएगा क्यों क्योंकि ज्ञान होने के बाद ये अलग अलग नहीं रहता ज्ञान होंगे तो एक साथ दोनों की निवृत्ति हो जाती है अविध्या के निवृत्ति के साथ ही माया की भी निवृत्ति होती है और ईश्वर तो, तो सब समाप्त होता है इक्षित व्याव्यवहार विलोप ऐसी भाषिका कहते हैं इच्छित कुछ भी नहीं रहता ये सब आए जा इसीलिए यहाँ अभेद सिद्धांत से नक्षत्र इस प्रकार अभेद मानने में भी कोई क्षति नहीं मतलब मूल रूप से मूला विद्या की दृष्टि से मूल रूप से देखा जाए तो वो एक है किंतु प्रक्रिया की दृष्टि से दोनों को अलग अलग मान लिया है ये ध्यान रखना एक प्रक्रिया को इधर नहीं लाना प्रक्रिया प्रक्रिया में रहना प्रक्रिया में समझाने के लिए ईश्वर कैसा जीव कैसा इत्यादि समझाने के तो दो नंबर की टिप्पणी होगी आगे देखिए एकातावध अनाध्य अनिर्वाच्य भूत प्रकृति चिन्मात्र संबंधी माया माया एक है अनाधि अनिर्वाच्या है भूतक प्रकृति है सब भूतों की प्रकृति है अहंगारक दिव्यक्तमेव इत्यादि की सबकी प्रकृति है चिन्मात्र्बंधी ये शांति का प्रकृति जैसा नहीं है ये चिन्मात्र से चैतन्य से संबंध रखने वाली है चैतन्य की शक्ति है चैतन्य की उपाधि है तस्याम चित्त प्रतिबिंब ईश्वर उस माया में चित्त प्रतिबिंब को ईश्वर कहते हैं अब माया को आप कैसे समझेंगे तो यह समझना कि माया ऐसी शक्ति है जिससे सब कुछ प्रकट होता है जहां कोई प्रकट हुआ जैसा दिखाई पड़ता है किसी भी प्रकार से प्रकट हुआ जैसा आपके मन में ज्ञान होता है तो वो शक्ति के कारण होता है शक्ति ही कार्य करता है शक्ति के बिना कार्य नहीं होता, जिसको हम एनर्जी कहते हैं शक्ति कहते वह क्या है शरीर में देखो बहुत कुछ कार्य होता है किससे होता है शक्ति से होती बाहर भी कार्य होता है शक्ति से होता, होता है से होता। सूर्य का प्रकाश शक्ति है जल शक्ति है प्राण शक्ति है वायु शक्ति है सब कुछ शक्ति पृथ्वी भी शक्ति है माया शक्ति एक ही है वो शक्ति को ही जब आप ब्रह्म से संबंधित करके उपाधि बोलेंगे एक होता है उसका कार्य ऐसे ही है अब वो शक्ति किस में रहती है शक्ति मान में रहती है जिसकी शक्ति है उसमें रहती है जैसे अग्नि में दाहक शक्ति है, जलाने की शक्ति कहा रहती है अग्नि में रहती है उसको अग्नि से अलग नहीं किया जाता किंतु दाहक शक्ति कार्य करती है अग्नि उसका आश्रय होता है क्यों मालूम पड़ता है कि कभी कभी हम दाहक शक्ति को रोक सकते अग्नि जल रही है किंतु जलाती नहीं है दहन नहीं होता कब होता है ऐसा जब चंद्रकांत नाम की एक मणि है, तो तो है वो चंद्रकांत मणि को हाथ में रख के अग्नि में हाथ डालो तो हाथ नहीं जले। अथवा कुछ लेप करेंगे आजकल बहुत सारे लेप हैं, वो लेप करेंगे तो भी हाथ नहीं जलते आजकल ये एक जैकेट बनाया उन्होंने कुछ मेटीरियल से वो पहन के अग्नि का अंदर प्रवेश कर रहे हो तो अग्नि जलती रहेगी किंतु जलाएंगे भी शरीर नहीं दे इसका मतलब क्या हुआ? अग्री तो है दाहक शक्ति को आपने रोका भेद हो गया ना तो वो हो सकता है तो इस प्रकार की जो शक्ति जहां जहां सृष्टि रूप से दिखाई पड़ती है वो सब कार्य के द्वारा अन्वित होकर के उस शक्ति में मानना पड़ेगा शक्ति कार्यान्व में ही होती है जब कोई कार्य करेंगे तभी तो उसमें शक्ति है मालूम पड़ेगा जब हाथ लगाएंगे शौक लगेगा तब हम कहते हैं बिजली है आ, ऐसे लगाएंगे तो कार्य हो रही है बिजली नहीं होने से शौक नहीं लेनी चाहिए शौक लग रहा है तो बिजली है इस प्रकार से जो जो कार्य जगत में होता है वो तो सारे को मिला के एक में आप सम्मिलित करेंगे तो माया शक्ति हो ठीक है उसको हम अन्य अन्य रूप में आराधना भी करते हैं माया में तर मम माया दूरत्य ऐसा भगवान ने अपनी ही शक्ति रूप से उसको बताया अच्छा तस्यां तस्याब ईश्वर तत्परिणाम सर्वज्ञत्मान ये कह रहे हैं केवल ईश्वर सर्वज्ञत्वादिमान कब हो गया वो सबल ब्रह्म बन गया कैसे सबल ब्रह्म बन गया ये माया के शक्ति के कारण बन गया नहीं तो वो कार्य कुछ भी नहीं कर सकता जो चिदात्मा है चित स्वरूप शुद्ध चैतन्य वो कोई कार्य नहीं करता कोई प्रवृत्ति उसमें नहीं है वो अविकारी है उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं होगा ये तटस्थ जो ब्रह्म है ईश्वर है उसमें सारे कार्य होता है वो माया शक्ति के कारण होता है क्योंकि कार्य के द्वारा उसमें शक्ति अनहिध होती बिंब कल्पम दू नृविकल्पगम ब्रह्म और बिंब स्वरूप जो मुख्य ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म है वो निर्विकल्प है उसमें कोई विकल्प नहीं होता कार्य नहीं होता वो कैवल्य का आलंबन होता है मोक्ष का आलंबन मोक्ष रूप में रहता है इसलिए मोक्ष में कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता तरचिन्न अनिवाच्य अनंत प्रदेश ज्ञान अभिधान आवरण विक्षेप शक्ति मतु तदेव चैतन्यम अनंद जीव व्यवहारास्पद पूरा बता दिया कैसे होता है तस्वीर उसी शक्ति की जो माया कहे उसी की परिच्छि अनिर्वाच्य आनंद प्रदेश परिच्छि प्रदेश है और अनिर्वाच्य प्रदेश है कि वो क्या है कैसा है नहीं बोल सकता है सद रूपेणा असद रूपेणा तत्व रूपेण तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय ऐसा कि तत्व है कि उससे भिन्न है नहीं कर सकता वो आगे बताएंगे अनिर्वचनीय के बारे में अनिर्व अनिर्वजनीय ख्या जब आएगी तब बताए तो परिच्छिन्न है अनिर्वाजनीय और आनंद प्रदेश है जीव आनंद होते क्यों आनंद घड़ है तो आनंद रूप से आकाश भी है अनंत प्रदेश उसमें अज्ञान अभिधान एटू उन्हीं को ही यहां अज्ञान कहा गया ये प्रदेश क्या है एक एक अंधकरण है जल क्या है घड़े के अंदर घड़ तो यह शरीर हो गया घड़े के अंदर जल क्या है अंधकरण है उस अंधकरण में प्रतिबिंबित होता है प्रतिबिंबित होता है वो अज्ञान है आवरण विक्षेप शक्ति उसमें आवरण शक्ति भी है विक्षेप शक्ति भी है आवरण शक्ति जो है आवृत करती है चिदात्मा को आवृत करती है चिदात्मा का स्वरूप जानने नहीं देती और विक्षेप शक्ति अनेक प्रकार के कार्य करती रहती है तो दोनों उसमें रहता है ये आनंद उपाधि हो गया उसमें प्रतिबिंबितम तदेव चैतन्यम अनंत जीव व्यवहारा वही चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित हो गया मैंने ईश्वर में जो चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ वो ही चैतन्य इधर प्रतिबिंबित होने पर जीव का व्यवहार प्राप्त करता नच्च लोके प्रतिबिंब से बिंबदर्शन पूर्वकत्व स्वरूप क्या लोह में प्रतिबिंब का दर्शन बिंबदर्शन पूर्वक नहीं होता है यानी प्रतिबिंब को देखने के लिए बिंब को पहले देखना पड़ेगा क्या नहीं देखना पड़ेगा प्रतिबिंब में ही आपको दिखाई पड़ेगा बिंब को आप सूर्य को देख ही नहीं सकता है किंतु जल में देख लेते तो नोके लोके से बिंब दर्शन पूर्वकत्व बिंब दर्शन पूर्वक प्रतिबिंब होता है ऐसा नहीं मतलब क्या है आप ये कहेंगे कि स्वरूप चैतन्य ही अनेक रूप में प्रकट हो गया तो यह अनेक रूप देखने के लिए पहले स्वरूप को देखना पड़ेगा यदि स्वरूप को देखना है तो फिर अज्ञान नहीं हो पाएगा जीव नहीं बन पाएगा स्वरूप को देख लिया ज्ञान हो गया या है ना यह आप कह सकते हैं तो बिंब के ज्ञान पूर्वक प्रतिम्ब का ज्ञान होता है तो फिर यह तिथि है समझ रहे बिंब मन मुख्य जिसका प्रतिम्ब हो गया उसके ज्ञान सहीद ही प्रतिबिंब का ज्ञान होता है ऐसा कुछ वादी कहते यदि ऐसा कहेंगे तो क्या तात्पर्य है कि पहले आपको ज्ञान हो गया फिर आप प्रतिबिंब को देख रहे ऐसा होता है क्या ऐसा आवश्यक नहीं है प्रतिबिंब को देख करके आप कार्य करते बिंब को आप देखते ही नहीं अब सूर्य के बारे में तो वृत्तांत में आपको मालूम है सूर्य का प्रतिबिंब है मालूम है यदि नहीं मालूम भी हो नहीं भी देखा हो तो भी कार्य चलता है क्योंकि उसका स्वरूप वहां आ जाना चाहिए प्रतिबिंब में खाली उसका रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए इसलिए स्वरूप स्वरूपिक होता है जो बिंब में है वही प्रतिबिंब में है प्रतिबिंब देखने के बाद में ये नहीं समझते आप फिर बिंब को अलग से देखना चाहिए या बिंब को देखने के बाद प्रतिबिंब को देखना चाहिए ये सब समझ नहीं होता तो प्रतिबिंब में आ गया तो आप उसको वही समझ लेते हैं कि सूर्य का इसे रूप है समझ ले जैसा किसी का फोटो पहचान होता है फोटो में जो व्यक्ति है वो असली व्यक्ति है कि दूसरा व्यक्ति है वो दूसरा व्यक्ति है फोटो अलग है वो व्यक्ति अलग है फोटो में कुछ कलर बिगड़ गया तो वो व्यक्ति में तो बिगड़ता नहीं दोनों अलग अलग है होने पर होने पर भी फोटो देकर के उसी व्यक्ति को पहचाना जाता है इसलिए फो, फोटो पहचान पत्र होता है वो फो, फोटो देकर के वही मान लिया जाता है ऐसा यहाँ काम होता है इसीलिए स्वरूप दर्शन नहीं होने पर भी कार्य चल रहा है कहा या विद्याकाल में ये हो रहा ठीक है अच्छा अब इष्टैव विशिष्ट से और ये तो हम स्वीकार करते ही हैं कि विशिष्ट होने पर वो विशेषण सहित रहता है विशिष्ट कार्य विशेषण से युक्त ऐसा कुंडली देवदत्ता कान में कुंडल है तो कुंडल से युक्त देवदत्त हो गया तो विशिष्ट हो गया कोई विशेषण से लग गया और क्या विशेषण है तीन नंबर में का। प्रतिबिंबत्व तत्वेन ज्ञानस्य ज्ञान से प्रतिबिंबत्व विशिष्ट का तत्व से ज्ञान होता है विशिष्ट का ज्ञान होता है तत्ंत्रता मैंने बिंबत्व विशिष्ट तंत्रता बिंबत्व वहां आ जाता है जैसा व्यक्ति का फोटो में व्यक्ति आ गया समझा जाता है बिंबत्व बिंबत ज्ञान अधीनता इतना बिंब रूप से बिंब का ज्ञान होता है प्रतिबिंब देकर के बिंबत ज्ञान उसमें आई जाता है बिंब ज्ञान को अलग करने की जरूरत नहीं अब प्रश्न क्या है कि प्रतिबिंब को देकर करके जब बिंब को समझेंगे तो प्रतिबिंब में जो जो दोष है वो सारे उसका हो जाता ये समस्या है इसके बारे में बताएंगे तो अध्याय न च निरंश से एक कृष्णस्य आनंद प्रतिबिंब भावो विरुद्धियेगा ये भी नहीं कह सकते आप जिसका कोई अंश नहीं अवय नहीं वो अनेक प्रतिबिंब में कैसे परिणत हो गया ये नहीं कह सकते क्योंकि सूर्य तो सवयव है इसलिए अनेक प्रतिबिंब उसका हो सकता है आत्मा निरवय है उसका अनेक प्रतिबिंब कैसे हो सकता है ये आप नहीं पूछ सकते क्यों रूपम रूपम प्रतिरोगो भूभ ये सूझी कह रही है वो निरवय होता हुआ भी सब अनेक हो जाता जैसा आकाश निरवय होता हुआ भी अनेक दिखाई पड़ता है घड़ादी को लेकर ये आगे बताएंगे। बताए नभसी एका एक नभस् में आगात में देखा गया तो है तो निरवय है किंतु प्रतिबिंबित आगा अनेक माना जाता है प्रत्येक अज्ञान अनुबंध प्रत्येक में अज्ञान का अनुबंध है एक एक घड़ में अलग अलग जल है जल में अलग अलग गुण है अलग अलग अज्ञान माना जाता है इसीलिए भी अनेक हो सकता विदाधा हा। है अविद्यादी जंदवृतम श्रुति स्मृतिलिंग सिद्धो अद्ध न अबलापर्थती इसका अबलाभ तो नहीं कर सकते इसीलिए निरुपाधिक होता हुआ अभी वो अनेक रूप में प्रगट हो जाता है आकाश के समान दिखाई नहीं पड़ता लेकिन देखने वाला बन जाता दृश्य के रूप में परिणाम नहीं होता किंतु दृश्य बन जाता ऐसा सब होता है सदिच एवं गुरुशिष्य मुक्ता मुक्ता विभागों भी सुगम ऐसा जब मानने पर ही हम गुरुशिष्य का भेद और मुक्त और बद्ध का भेद आदि कर सकते नहीं तो करना संभव नहीं एक, एक ही आत्मा सर्वत्र है तो गुरु शिष्य कैसे बनेगा मुक्त अक्त कैसे बनेगा नहीं बता सकता तो ये अंधकरण अलग अलग है और अलग अलग, अलग उसमें जैसे जल अलग, अलग अलग है तो अलग अलग रूप से प्रकट होता है तो कोई जल में अच्छा कोई जल में बुरा और कोई किसी में स्पष्ट है किसी में अस्पष्ट है किसी में नीला किसी में बीला किसी में सवेद यह सब तो दिखाई पड़ेगा कोई दोष नहीं तथा यशकल निर्विकल्प ब्रह्मात्मा अनुभव तस्य सोपाधि अज्ञान भंगे तरण अवसरणे प्रमादृत्व अनुपत्तो स्वरूपावस्थान मुक्ति ही अब ये कर मुक्ता मुक्त का भेद क्या है कि जिसका ऐसा हो गया बिंब कल्प निर्विकल्प ब्रह्मात्मा अनुभव उन्होंने बिंब का स्वरूप जान लिया प्रतिबिंब होता हुआ ये जान लिया कि वो बिंब ही है बिंब से भिन्न नहीं है ऐसा जान लिया ऐसे ब्रह्म का अनुभव उनको हो गया तब क्या हुआ कि सो उपाधि अज्ञान भंगे वो उपाधि जो अज्ञान था वो भंग हो गया अब वो अपना स्वरूप अलग समझता जैसा ये घर के अंदर जो आकाश है वो बाहर आकाश है ऐसा मालूम पड़ा जैसे तरंगे होते हैं समुद्र में समुद्र में तरंगे होते हैं तरंगे क्या हो क्या होती है तरंगे तो जल ही होता है समुद्र से भिन्न कभी भी उसका अस्तित्व नहीं किंतु एक तरंग आगे जाता है दूसरे तरंग पीछे आता है, ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे सब होता रहता है। तो जो आगे आगे जाने वाले तरंग सोच क्या सोचती हो कि, कि मैं जो है बहुत बड़ा है न तो मैं आगे जा रहा हूं मैं सबसे आगे, वो आगे वाला जो है बड़ा रहता है और पीछे वाला तरंग सोचता है कि मैं छोटा हूँ देखो ये बहुत बड़ा या आगे जा रहा है करके आपस में बातचीत भी ऐसे होती है सब कुछ होता है व्यवहार होता है अलग अलग होता है अलग, अलग अलग नाम होते हैं जैसा सुनामी आया तो उसको एक दूसरा नाम दे दिया फिर क्या क्या तरंगे आ जाते हैं वो तरंगों को सब अलग अलग नाम भी लोग दे देते हैं सब कुछ होता है किंतु कुल मिला के क्या जल ही है तो ये जल ऐसा ही हमारा स्वरूप है यदि तरंग समझता है कभी तो उसको बड़ा छोटा भाव होगा क्या नहीं होगा वो तो समझता है बड़ा भी है छोटा भी है कुछ भी है तरंग ही जल ही है स्वरूप ना बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है ना कोई उसमें एर फेर हो रहा है ऐसा ज्ञानी को समझ में आता है कि कि ये ये समझ में आएगा उसके बाद में फिर कोई अज्ञान नहीं रहता है, तो सो बाद अज्ञान भंगे फेद व्यवहार समाप्त हो जाता है तज अंधकरण अवसरण तो उसका अंधकरण परिच्छेद को छोड़ देता है ब्रह्मागार वृत्ति में पहुंच जाता है परिच्छिन आकार को छोड़ देता है प्रमादित्व अनुभव तो अब अपने को प्रमादा ज्यादा कत्ता भोक्ता नहीं समझता क्योंकि अंधकरण के परिचय के कारण वो तरंग के समान ऐसे समझता था ये तरंग आगे पीछे है करके अपने को समझ रहे थे इस प्रकार से समझता था अब वो नहीं समझता स्वरूप अवस्था है मुक्ति तब वो स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा ये मुक्ति संजघटी वो सब घटित हो जाएगा समुपसर्ग पूर्वक घट दादू में ये किया ये यस्तु माया विवर्तो महाभूत प्रपंचा विद्यमान हो भी अब वो माया के जो विवर्त महाभूत प्रवंच दिखाई पड़ेगा ज्ञान के बाद भी वो विद्यमान होता हुआ भी ऐसा दिखाई पड़ेगा जो जैसा है सब कुछ वैसा ही दिखाई पड़ेगा होता हुआ भी निरिंद्रियण इव रूपम न उसका वो महाप्रपंच का सत्यत्व का अनुभव हो नहीं करता जैसा निरिंद्रिय व्यक्ति है निरिंद्रिय व्यक्ति मैंने चार नंबर टिप्पणी दिया अंधे नूपम यथा न अनुभूयते तथा मुक्त नबंजों न अनुभूयते तथा साधन अंतकरण अभाव आदि भाव तो जैसे अंधा व्यक्ति देखता नहीं क्यों उसके पास वो देखने के कारण नहीं है करण होता तो देखता था अब ऐसे ही ये परिचिन अंधकरण का भाव अभी ज्ञानी में नहीं है इसलिए वो परिचिन रूप से नहीं जान पाएगा जो भी वस्तु जैसा है वैसा ही है किन्तु उसको जानने के लिए अलग अलग करके जानने के लिए उनके पास अभी उपाधि नहीं है वो अंधकरण परिच्छिन भाव को त्याग दिया और परिच्छ रूप से किसी को नहीं जान सकता है ऐसा है इसीलिए वो एक हो जाएगा ये कहना चाहते एक भाव को तो ही प्राप्त करेगा न न अनुभूय बार बार अनुभव नहीं करता चांदे विश्वमाया निवृत्ति ये कहा गया कि आ, अंद में विश्वमाया की निवृत्ति हो जाती है ये वेद के वाक्य विश्वमाया की निवृत्ति हो करके वो समाप्त हो जाता है इत्यत्र माया शब्दे न माया एक देश अविद्या आगामी सकल संसार कारण विद्यानिवृत्ति न स्वरूपेण माया ये भी कहा है ये विश्व माया निवृत्ति शब्द में माया निवृत्ति कहा है किंतु वास्तव में सब कार्य की निवृत्ति हो जाएगी जो दिखाई पड़ता है उसका भी निवृत्ति हो जाएगा ऐसा नहीं कहा कि अब ब्रह्मज्ञानी अपने अंधकरण को परिचण्य नहीं समझता है अपने को परिचण्य नहीं समझता है कर्ता भोक्ता नहीं समझता है तो उनको वो अलग अलग ज्ञान नहीं होता है वो रूप से सबको जानता है तो यहां नष्ट क्या हुआ नष्ट हुआ वो परिच्छि भाव विद्या का जो भाव है वो नष्ट हुआ बाकी कारण दिखाई चले माया एक देश अविद्याभिधान जो विश्व माया निवृत्ति में माया शब्द से अविद्या को कहा गया कई जगह ऐसा कहा है अविद्या को ही माया शब्द से भी कहा माया को अविद्या शब्द से भी भाग्य सूत्र इत्यादि में आता रहता है वो बाल बाल तो आगामी संकल्प आगामी सकल संसार कारण जो आगामी सकल संसार का जो कारण है वो अविद्यावृत्त हो गए कार्य सहित उसका संस्कार जो जो पूर्व में संचित कर्म इन सब के साथ निवृत्त होगी गे। केवल प्रारब्ध शेष रहता ना ना माया है किंतु न स्वरूपेण माया माया का स्वरूप की निवृत्ति नहीं है तो माया निवृत्त हो गया ऐसा नहीं कह सकते वो माया तो इनकी उबादी नहीं है वो किसकी उबादी है ईश्वर की उबादी है संदेहत् व्याघात उसमें संदेहत्वादि का व्याघात होगा संदेहत्व मैंने माया स्वरूपेण निवृत्त हो अस्मदादी नाम अनुभूय मन देहवत्वादी अनुभवत्वित यदि माया भी निवृत्त हो जाएगी तो ये कार्य जो माया का कार्य जो दिखाई पड़ है शरीर आदि की वो भी निवृत्त होना चाहिए वो निवृत्त नहीं होती मतलब ईश्वर का जो कार्य है ईश्वर सृष्टि वैसे ही रहती है जो जीव दृष्टि था जीवन सृष्टि में क्या क्या था वो अंधकर्ण को माना था अंधकर्ण को परिचिन्न माना था कर्ता भोक्ता जागृद आदि जागृदादि विमोक्षांधा सृष्टि जीवे न कल्पिता ऐसा कहा पंचदशी कि जागृदादि विमोक्षांध सृष्टि सारे जीव की कल्पना है वो चले जाती है आप डरता है डर किसकी कल्पना है जीव की कल्पना है वो भगवान ने थोड़ी डर बनाया डर तो भगवान ने नहीं बनाया मृत्यु को भी भगवान ने नहीं बनाया वो सब अपने आप कल्पना करके डरता रहता वो सब चले जाता है और ये जो कार्य पहले से तैयार हुआ है पंच का वो तो रह जाता है जो भगवान उसको समाप्त करेंगे प्रारंभ समाप्त होगा तब समाप्त होगा नहीं तो नहीं होगा ये क्योंकि एक क्रिया से बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है क्रिया से बना हुआ जो क्रिया से बनता है कर्म से बनता है वो क्रिया से ही समाप्त होती है जो ज्ञान से अज्ञान से बनता है वह ज्ञान से समाप्त हो जाएगा लेकिन जो क्रिया से बना है वो ज्ञान से समाप्त रहेगा ऋजू में दिखने वाला सर्प तो ज्ञान से समाप्त हो जाता वो फिर फिर नहीं दिखाई पड़ता किंतु ये जो मृतिका है मृतिका से बना हुआ घट अब मृत्यु का को आपने मृत्यु का जान लिया तो मृतिका समाप्त तो होती है क्या नहीं होती है मृतिका को मृतिका जान ले तो समाप्त नहीं होती है क्योंकि वो तो क्रिया से बना हुआ है घट वो घट ऐसे ही दिखाई पड़ता है तो इसलिए घट का आकार मृतिका है इतना जानेंगे घट सत्य नहीं है नाम रूप मिथ्या है ये जानेंगे वाजारंभम विकारो नामधेय मृत्यु का सत्य ये ज्ञान होगा किंतु उसकी निवृत्ति नहीं होती जैसे उसकी निवृत्ति होती है सर्त की निवृत्ति होती है वो ज्ञान के द्वारा कल्पित था यह जीव कल्पना और वो ईश्वर कल्पना किंतु होता क्या है ईश्वर कल्पना में जीव गलत कल्पना कर लेता ऐसा हो ईश्वर तो मृतिका को बनाया उन्होंने नहीं कहा कि मृतिका को छोड़ के तुम घर को सत्य मानो ऐसा नहीं कहा ऐसा तो उसमें कोई प्रक्रिया नहीं है कि हम मृतिका को छोड़ के घर को सत्य मानते गलत है ये निवृत्त हो जाता है को सत्य मानना होएगा का नहीं नहीं इसलिए ये पक्का मान लो जो सृष्टि ईश्वर की बनी हुई है उसको आप किसी प्रकार नहीं कर सकते वो अपनी तरीके से चलता रहता है और हमारा शरीर भी ये जो पंचभूत से बना हुआ ये माया की सृष्टि में है पदा महाभुदा ने अहंगार व्यक्त में वजह इंद्रिया पंचरा इत्यादि बताए ना ये सारे उसी के कार्य है अब वो उसको आप किसी प्रकार निवृत्त नहीं कर सकते इसीलिए वो रह जाएगा उससे प्रारब्ध शेष का कार्य चलता रहेगा यानी रूप से दिखाई पड़ेगा वो देश दे देगा सब कुछ हो जाएगा जैसा कार्य हो जाए ये कहना चाह मिथ्या अनुच्छेद संभव मिथ्या होने पर भी अनादित्व अनुच्छेद संभव मिथ्या है तो भी वो अनादि के समान अनुच्छेद होता है जो अनादि का उच्छेद नहीं होता अनादि का उच्छेद क्यों नहीं होता है जिसके आदि है उसको नष्ट कर सकता है जिसके आदि नहीं कारण नहीं है उसको कैसे नष्ट करेंगे क्योंकि कारण को नष्ट करके आप कार्य को नष्ट करते हैं कारण को नष्ट नहीं किए ना कार्य को नष्ट नहीं कर सकते इसीलिए अनादि को नष्ट नहीं कर सकता है ऐसा ये भी रह जाता है निर्था होने तरफ न एवं अब्दोद आजाद तब ये सम, नहीं समझना है कि अद्वैत का व्याघात हो जाएगा क्यों संवित सुख आत्म अनिर्वाच्यत्वाच्च अनिर्वाच्यवाच विभाग क्योंकि संवित सुख ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो एकरस है वो अनिर्वाच्य है और उसमें कोई विभाग नहीं होता तस्मात् जिद्घा तो अज्ञान अनुप्रवेश प्रमादृवादि अध्यापाली ते संसार क्या है ये समझ लो एक सिद्धा तो एक ही सिद्धा आत्मा का अज्ञान अनुप्रवेश के साथ प्रमादृत्वादि अभ्यास हो जाना ही संसार संसार प्रमादृत्वादि अध्यास है कर्तृत्व भोक्तृत्व को ही संसार करते बाकी कोई संसार नहीं है कर्तृत्व भोक्तृत्व समाप्त हो गया संसार समाप्त हो गया वो ज्ञान से समाप्त हो जाता बाकी ज्ञान से नहीं, नहीं समाप्त होते ध्वंस मोक्ष न कॉपी अवतर इसलिए उसका ध्वंस वो संसार का ध्वंस या जो अज्ञान अनुप्रवेश के द्वारा हुआ उसका अज्ञान का ध्वंस हो जाने से मोक्ष होता है इसलिए अद्वैत में कोई भी आक्षेप नहीं हो सकता यद्यपि चेत विस्तरेण अभिलात्य दे बोलते आज इतना लंबा चौड़ा लेकर क्यों दिया बोलते हैं ये विस्तार रूप से बोलने वाले हैं अब तो हमारा बहुत लंबा चलेंगे विस्तार रूप से बोलेंगे तो भी क्या है तथा भी स्रोत्र प्रवृत्ति अंगता है स्रोता सुनने के लिए बैठा हुआ है तो थोड़ा सा आराम पूरा ग्रहण करना अच्छा होता है क्योंकि विस्तार से बताने से जब ग्रहण करके आएंगे तो बहुत टाइम लगे कई साल लग जाएंगे तो स्रोत प्रवृत्ति अंक रूप से आदव एवं अभ्य भाई सकल अनाहुल कि मैंने थोड़ा संक्षेप में सारे जो विचार होने वाला है उसको आपके सामने रख दिया जिससे कि आपके मन में ये रहेगा कि माया प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर है और आदि प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है और जीव को संसार होता है ज्ञान से उसकी मुक्ति हो जाती है और एक भाव में पहुंच जाता है इत्यादि सारे भाव आपके अंदर स्थिर रहेंगे फिर आप देखते रहिए इसका भी विस्तार होता रहेगा ये करके प्रगड़ाश विवरणाचार्य ने अपने एक संक्षिप्त विचार यहां दिया जो हमारे लिए संस्मरण के योग्य है इसके लिए वहां विचार रखा आगे फिर न्याय नई डी का चलन ओ